बाई बोरी झुकी जा रही खुद भी गिरेगी और दाई बोरी को भी गिरा लेगी और रेत अगर गीली हो गई तो इतनी भारी हो जाएगी कि फिर गधा खींच नहीं सकेगा तो बाप ने कहा बेटा जरा बोरी को बाई तरफ झुका दे बाई तरफ गिर रही मगर उल्टी खोपड़ी है तो उससे कहना पड़ा कि बेटा जरा बोरी को बाई तरफ झुका दे और बाप तो हैरान हो गया उसने बाई तरफ झुका दिया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 तुमने कहानियाँ पढ़ी होंगी पुराणों में कहानियाँ हैं वो इसी की सबूत है उन कहानियों में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है लेकिन प्रतीकात्मक तथ्य तो है ही सत्य है तथ्य हो या न हो पुराणों में कहानियाँ हैं कि जब भी कोई ऋषि मुनि दुर्धर्ष तपस्या में ऊपर उठता है तो इंद्र का सिंहसन डोलने लगता।, लगता है इंद्र का सिंहासन क्यों डोलने लगता है इंद्र को क्या पढ़ी